का तयो अनिश्रित्व आयन अमृतत्व्य उत्क्रमणे शतका च हृदय नाट्य मूर्धानम अस्रिता एका। तया आयन अमृतत्व तया ऊर्धम आयन विश्वं अमृतत्मे विस्वनियात्क्रमणे हृदय शतचा च नाड्या नाड्या। तासाम एका मूर्धनम अभिनीस्रिता तया ऊर्धम आयन विश्वं अमृतत्मतिनिया कमरे हृदय से हृदय की सतम एकाचा एकाचार सौ और एक हृदय की एक सौ एक नाड़िया है ये प्रधान नाड़िया समझना हृदय की एक सौ एक प्रधान नाड़िया हैं। सभी नाड़ियों के मूल कहाँ है हृदय में हाँ नशे नाड़िया तो हैं इसे बहत्तर हजार नाड़िया है देखना। हृदय की एक तो एक प्रधान नाड़िया है ताजा मुन्नाड़ियों में एका मूर्धानम अवनिष्ठता एक नाड़ी मूर्धा की ओर जाती है मूर्धा ये है ना सिर्फ ऊपर एक नाड़ी मूर्धा की ओर जाती है तया उर्धमायन उस नाड़ी के द्वारा किस नाड़ी के द्वारा जो मूर्धा की ओर नाड़ी जाती है उसका क्या क्या नाम बताए थे ब्रह्म नाड़ी सुसुमना और मूर्धन्य तीन नंबर ना उसके द्वारा उध्वायन ऊपर की ओर जाते जाकर या उसके द्वारा ब्रह्मलोक जा करके वो तो क्या है ब्रह्मलोक उसके द्वारा ब्रह्मलोक जाकर मोक्ष को प्राप्त करता है अमृतत्व को प्राप्त करता है ना? है ना अमृतत्व क्या अर्थ है मोक्ष तो उसके द्वारा अमृतत्व को प्राप्त करता है अन्य विस्वंग अन्य विश्वंगर उधर फैली हुई अन्य अन्य नाणिया इधर उधर फैली हुई अन्य नाणिया उत्क्रमणी भवन थी का अर्थ है अज्ञानी जीवों के उत्क्रमण के लिए होती है अज्ञानी जीवों के उत्क्रमण के लिए होती है हाँ जिनकी उपासना निष्पन्न हो गई है वो तो मूर्धन नाड़ी से उत्क्रमण करते हैं अन्य लोगों को तो उत्क्रमण के लिए नाड़िया है तो सब देख लेना चाहिए कौन सी नाड़ी का रास्ता कहाँ से घट जाता है साधक लोग जो योगी है उनको हाथ बंद करके तो ध्यान में सब दिखाई देगा अब मरते समय आप खुली रहती है क्या निकलना होता है उसको तो दिखाई देता है उसका दिभागे। दिभागे। दिभागे। दिभागे। ये की क्या है अच्छा नहीं दिए? ने दिए। ने दिए। इसी बल्ले का, इसी का? है। आ? दिए। दिए। निकाल सकते निकालो हाँ निकालो निकाल दो निकाल दो सौ बीस पेज पर विमुचित मिल गया हाँ हाँ तो पहला विमुक्त का क्या वहां पर कि की अर्थ क्या बताया था कि रागद्वे शादी से रहित होकर विमुक्त का क्या अर्थ रागव द्वेषादी से रहित होकर और विमुचित का अर्थ है कि प्रारंभ को भोग करके और से जाकर के मुक्त हो जाता है तो विमुक्त द्वितीय परम मुक्ति को कहते हैं दो बार आया ना विमुक्ता मुक्त होता है तो विमुक्त होकर मुक्त होता है तो पहले विमुक्त होना क्या है जीते जी राग द्वेश रहित होना जीते जी जीते जी किस रहित होना रागव द्वेश ग्रंथियों से रहित होना अब आध्यात्मिक तीनों प्रकार के दुखों से रहित होना जीते जी दुखों से रहित होना से रहित होना यहाँ की मुक्ति है जीते जी। तो विमुक्ता हो गया फिर भी थे, तो बाद में जो परम मुक्ति कही गई है उसको कहते हैं पर इस प्रकार पूर्व में कही गई द्वितीय दो बार का आ गया ना पहले विमुक्ता फिर विमुच्य तो द्वितीय क्या है परम मुक्ति परम मुक्ति को कहते हैं सतम चयिका हृदय नाट्य मूर्द मूर्द से प्रधान नाट्य सतम चाइकाचा सतम लिखा है ना हाँ हृदय की प्रधान नाड़िया सतम चा एकाचा संत एक सौ होती हैं प्रधान कहा है उन नाड़ियों के मध्य में एक सुसुमना सुसुमना अक्षा अच्छा, एका ब्रह्म नाड़ी सुसुमना नाम वाली एक ब्रह्म नाड़ी यह ब्रह्म के ब्रह्म लोक ब्रह्म के पास ले जाती है इसलिए इसको क्या कहते हैं ब्रह्म नाडी ये सुसुमना नामक एक ब्रह्म नाड़ी मूर्धा की निकलती है कहा निकलती है हाँ सिर्फ और निकलती है जाकर तया वो धोम अमृतत्व में तया नाट्य उस ब्रह्म के ना करोक उस करते अमृत में अमृतत्व करते, करते मुक्ति कैसे देश विशेष विशिष्ट ब्रह्म प्राप्ति पूर्वक स्वस्वरूप आविर्भाव लक्षण मुक्तिम या किसका अर्थ हो गया अमृतत्व का देश विशेष विशिष्ट ब्रह्म प्राप्ति देखो ब्रह्म अंतरात्मा तो होने से और विभू होने से तो प्राप्त है ना अंतरात्मा होने से और विभु होने से क्या है वो प्राप्त है अब उसकी जो तो प्राप्ति कही जाएगी वो ज्ञान होगी क्या कैसे परमात्मा को प्राप्त करना है तो प्राप्त करने का क्या है ज्ञान विभू होने से और अंतरात्मा होने से प्राप्त है लेकिन देश विशेष से विशिष्ट ब्रम प्राप्त है क्या देश विशेष त्रिपाद विभूति त्रिपाद विभूति से विशिष्ट ब्रम तो वहाँ जाकर प्राप्त करेंगे ब्रह्म तो प्राप्त है सामान पर देश विशेष से विशिष्ट मतलब त्रिभागू से विशिष्ट को नहीं प्राप्त है अभी तो वही तो देश विशेष से विशिष्ट ब्रह्म की प्राप्ति पूर्वक तो देश विशेष मतलब त्रिभाग्यूति देश से विशिष्ट ब्रह्म की प्राप्ति पूर्वक तो प्राप्ति की प्राप्ति पूर्व में है जिसके प्राप्ति पूर्वक समझते है प्राप्ति होगी पूर्व में और फिर क्या हो जाएगा अपने स्वरूप का आविर्भाव अपने स्वरूप का अपने स्वरूप का आविर्भाव क्या होता है की अपात्मापत्वादी गुण है कैसे हो जाते हैं आविर्भूप हो जाते हैं अपने स्वरूप का आविर्भाव मतलब अपात्मापतवादी आप गुणों का मतलब हाँ। तो ये ऐसा इसमें अपने स्वरूप का आविर्भाव अच्छा कि देश विशेष से विशिष्ट ब्रह्म की प्राप्ति पूर्वक अपने स्वरूप के आविर्भाव रूप मोक्ष को प्राप्त करता है आविर्भाव रूप मोक्ष को प्राप्त करता है यह द्वितीय परम मुक्ति हुई दिशंग अन्य उत्क्रमण भवन अन्यास्तु नाट्य किन्तु अन्य नाणिया विश्वंग उत्क्रमणे विश्वंग उत्क्रमणी को बताते हैं नाना विध संसार्ग उत्क्रमण आए नाना प्रकार के संसरण मार्ग से उत्क्रमण के लिए नाना प्रकार के संसरण मार्ग मतलब समझते हैं नाना प्रकार के निकलने के मार्ग नाना प्रकार के तो नाना प्रकार के संसरण मार्ग से उत्क्रमण के लिए उपयोगी होती है मतलब क्या है कि अन्य नाणिया से व्यक्ति मूर्धा से नहीं निकल पाएगा अन्य नाडियों के द्वारा से नहीं निकल पाएगा तो अन्य नाना प्रकार के संसरन मार्ग, मार्गरण मार्ग शरीर के अंदर ये ना, नाना प्रकार के मार्ग से संसर के लिए उपयोगी होती हैं। और देखो व्याचार ने क्या व्याख्यान किया विश्व के विश्व है ना विश्वंकर किया, दिया विश्वविथता इधर उधर फैली हुई अन्य नाड़िया अन्य नाट्य इधर उधर फैली हुई अन्य नाड़ियां अन्य जीवों के उत्क्रमण के लिए उपयोगी होती हैं, मतलब अज्ञानी जीवों के उत्क्रमण के लिए उपयोगी होती हैं, यह व्यासादि का व्याख्यान है इधर उधर फैली हुई अन्य नाड़ियां अन्य संसारी जीवों के उत्क्रमण के लिए उपयोगी होती हैं, ऐसा व्यासाद ने व्याख्यान किया इदम चाह वाक्यम चाह भगवता वादरायण भगवान बादण ने उत्क्रांति उत्क्रांति में इस वाक्य का विचार किया है वादरायण कौन व्यास ब्रह्म और भगवान बाधरा कर... भगवान बाधरा ने उस क्रांति पाद में इस वाक्य का विचार किया उस है नहीं दी है तो हम बता देंगे आपको देखो तो मतलब ब्रह्मसूत्र में चार अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में एक एक पाद है तो कुल कितने पाद हो जाएंगे कुल नहीं हैं? चार अध्याय हैं प्रत्येक अध्याय में चार चार पाद है ना तो कितनी हो जाएगी कुल सोलह हाँ सोलह हो जाएगा तो उस क्रांति पाद है ना चतुर्थ अध्याय का द्वितीय पाद है। चार दो चार दो है उस क्रांति उसक्रांति प्रिंसिल जिसमें लिख दिया है, है। उसक्रांति पाद चतुर्थ अध्याय का द्वितीय पाद तो वहाँ पर ब्यास दिए इस वाक्य का विचार किया है इस वाक्य का मतलब ये जो कठोपनिषद का वाक्य का विचार किया है कैसे विचार किया तथा ही जब किसी विषय का स्पष्टीकरण करना होता है तो तथा ही ऐसा भूल करते हैं अब यहाँ पहले पूर्व पक्ष आ गया है कि एक सौ एकवी मूर्धन्य नाडी के द्वारा एक सौ एकवी समझते हैं? है? वन हंड्रेड नहीं वन हंड्रेड वन ऐसा कुछ कहेंगे क्युँण? एक सौ एकवी मूर्धन के द्वारा ज्ञानी का गमन फर्स्ट हाँ ठीक है एक सौ एकवी मूर्धन नडी के द्वारा ज्ञानी का उत्क्रमण ज्ञानी का ज्ञानी मतलब ब्रह्मोपासक अन्य अभी और अन्या करते अन्य भी नाडी भी और अन्य नाडियों के द्वारा अभिजुसा करते अज्ञानी का उत्क्रमण अज्ञानी का इति नियम न उत्पद्य ऐसा नियम संभव नहीं है ऐसा देखो ये पूर्व खिचल्ला है कि एक सौ एकवी सदा दिखया ना एक सौ मूर्धन नाडी के द्वारा ब्रह्मो का उत्क्रमण और अन्य नाडियों के द्वारा अभिजुसा अज्ञानी का उत्क्रमण ऐसा नियम संभव नहीं है क्यों संभव नहीं है क्योंकि नाडी नाम भुयस्वात नाडियों की अधिकता होने से नाडिया बहुत ज्यादा हैं कैसे पता चलेगा मरते समय नाडी ना नाड़ी नाड़ी नाड़ी नाम से नाडियों उनका विवेचन करना कठिन होने से उनको विवेचन करना कठिन होने से पुरुषेण उपाद उपादातुम सत्यत्वात की मरणासन मनुष्य के द्वारा उनको जानना समर्थ संभव नहीं है क्यों जब बहुत सारी नाड़ियां हैं तो कैसे पहचान में आएंगी और अवती सूक्ष्म है तो कैसे पहचान में आएंगी तो मरणासन मनुष्य उसको समझी नहीं सकता है तो फिर ज्ञानी कैसे उसे जा पाएगा ये कहा जा रहा है पूर्व से लगाइए नाड़ियों के अधिकता होने से और उनकी अत्यंत सूक्ष्मत होने से उनका विवेचन करना कठिन होने से पुरुष के द्वारा या तो मृिमाण पुरुष के द्वारा उनको जानना असंभव है ये हेतु बता दिया नीमा न उपदि में हेतु हो गया अब देखो तया इसलिए जब फिर क्या क्या है तो ये वाक्य क्यों कहा गया है मंत्र तो तया उद्गम उमृत में उत्क्रमणे भवन थी यही मंत्र है ना इति यह यादृत या कर्थ है आकस्मिकी यह वाक्य आकस्मिक उत्क्रांति का अनुवाद करता है आकस्मिक होने वाली उत्क्रांति का कथन करता है मतलब तो कुछ भी अचानक कुछ भी हो जाएगा अचानक कुछ भी हो जाएगा कथन कर रहा है पर ज्ञानी उसी से जाए ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है आकस्मिक होने वाली का अनुवाद करता है इति युक्तम ऐसा स्वीकार करना उचित है प्राप्त प्राप्ते ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर अब सिद्धांत रूप से सूत्र कहा जाएगा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर विव्यास जी ने सूत्र बना दिया क्या सूत्र देखो तदोकोग्र ज्वलम तत्का विद्या सामर्थ्या अनुस्मृति योगाच अनुग्रही सूत्र पूर्व कक्ष प्राप्त होने पर इस सूत्र से सिद्धांत कर दिया इतना बड़ा सूत्र हाँ ब्यास जी महाराज ब्यास जी महाराज ने सूत्र बनाया है ये सूत्र है इतना सूत्र ये है इतना लंबा सूत्र अब त्रिंतीस कितना बड़ा सूत्र है चतुर्वी चतुरी और सूत्र का यह अर्थ है सूत्र में पहले क्या लिखा है तदोक लिखा है न तो तदोका में जो है समाज बताते है तस् ओका तस् का क्या अर्थ है जीव से तदोका में क्या समास जीव से ओका कर रहे स्थानम जीव का स्थान कौन सा स्थान हृदय तो जीव का हृदय स्थान ये किसका अर्थ हो गया जीव का हृदय स्थान और अग्रज्वलम है ना उस में अग्रज्वलम का अग्रज्वलम ये ज्वलनम करते प्रकाश से अग्रभाग में प्रकाश है जिसके अग्रभाग में प्रकाश है जिसके तदिदम उसे क्या कहेंगे अग्रज्वल की अग्रज्वलनम मतलब प्रकाशित अग्रभाग वाला क्या अर्थ हो जाएगा प्रकाशित अग्रभाग हाँ अग्रभाग उसका प्रकाशित हो जाता है मुख भाग उसका प्रकाशित हो जाता है नाड़ी का नाड़ी जिस नाडी का अग्रभाग जिस नाडी का मुख है ना वो प्रकाशित हो जाएगा तो दिखाई देने लगेगी दूसरी से निकल जाएगा व्यक्ति तो, तो दिखाई देना जो होगा अज्ञानी के लिए दूसरी नाड़ी प्रकाशित हो जाएगी अच्छा हो दो दो लिए नाड़ी हो जाएगी। नहीं मूर्धन कैसे हो जाएगी तो न अभी देखो अब देखना की जीव का हृदय स्थान अग्रज्वलम समाप्त है अग्रज्वलम ज्वुलम का प्रकाशनम अग्रभाग में प्रकाश है जिसके यश उसे कहेंगे अग्रज्वलम तेन अग्रज्वल की, की अग्रभाग के प्रकाश से मुख्य भाग के प्रकाश से प्रकाशित द्वार होता है प्रकाशित है द्वार प्रकाशित हो जाता है द्वार मतलब नाड़ी का मुख नाड़ी का मुख प्रकाशित हो जाता है निकलने का द्वार प्रकाशित हो जाता है मूर्धन्य हुआ, हुआ अन्यभ्यो वरीर देश तस् हित हितस्य एत तस्त उल जीव का मरने वाले जीव का मरने वाले जीव के हृदय का अग्रभाग प्रकाशित हो जाता है हृदय का अग्रभाग अच्छा हृदय के अगर भाग्य लेना कि हृदय के नाड़ियों का मुख प्रकाशित हो जाता है हृदय से संबंध रखने वाली नाड़ियों का द्वार प्रकाशित होता है तेन जैसे तो तो हाँ अभी देखते हैं तेन प्रदोत्तेन से उसके प्रकाशित होने से ऐसा आत्मा निष्क्रामती ये आत्मा चक्षु से निकलती है अथवा मूर्धा से निकलती है व अन्य व्यास शरीर जैसे अभ्यास व शरीर के अन्य स्थानों से निकलती है अथवा शरीर के अन्य स्थानों से निकलती है ऐसी है, ऐसी होने से ऐसा किया के लिए सामान्य रूप से है इतनी बात ज्ञानी और अज्ञानी के लिए सामान्य रूप से है की मतलब क्या है की नाड़ी सबके लिए प्रकाशित होती है हृदय हृदय से हृदय में ही जीव है और सभी नाड़ियों के मूल कहाँ है हृदय में तो हृदय मतलब हृदय से प्रकाशित होने का मतलब है हृदय से जुड़ा हुआ नाड़ी का मुख प्रकाशित होना हृदय के प्रकाशित होने मतलब हृदय से जुड़ा हुआ नाड़ी का, का तो एक सौ एक नाड़िया है ना तो, तो जो तो क्या है कि कोई ना कोई हृदय से जुड़ी हुई जो नाड़िया है ना वो उसका मुख प्रकाशित हो जाएगा रास्ता सबको दिखाई देना रास्ता दिखाई देने लगेगा जाने सब देखिए तो होता है हाँ है। क्या हो जाए हाँ तो ये ब्या, ब्या, ब्या छोड़ जब कहते हैं अब देखिए आगे कहा गया देखने में कोई बहुत टाइम लगता है उस व्यक्ति को आप वो दरवाजा जाना हो दरवाजा देखने में कितना समय लगता है तैयारी होना चाहिए जाने देखने से होता है स्वप्न में आपको दिखाई देता है, तो है? है? देखेंगे। आगे देखेंगे। आगे हाँ। तो सामान्य रूप से है आप कुछ विशेषता बताते हैं विद्वान टू किंतु विद्वान एक सौ एक मूर्धन्य मूर्धन नाट्य एव मूर्धन्याव नाट्य है ना किन्तु विद्वान का अर्थ है ब्रह्मोपासक एक सौ एक मूर्धन नाडी से ही उत्क्रमण करता है यह विशेषता हो गई एक सौ तो मूर्धन नाडी से ही उत्क्रमण करता है।, उसके लिए ही नाड़ी है।, होती है अब देखना नश्या ना नाड्या विदुषो दुर्विच दुर्विवेचित्व और विदुषा करते उपासक के लिए इस नाड़ी का दुर्विवेचित्व नहीं है मतलब ज्ञानी के लिए इस नाड़ी का विवेचन करना कठिन नहीं है कहना विवेचन तो तो तो करना कठिन है पता ही नहीं चलेगी कौन सी नाड़ी है कहते ज्ञानी तो तो हाँ, हाँ. अभी भी वो आगे आ रहा है ज्ञानी उससे क्या है कि उसके लिए दुर्विश दुर्विवेश नहीं है विवेचन करना कठिन नहीं है क्यूँ ये कह कि विद्वान परम पुरुष आराधन भूत परम पुरुष की आराधना रूप क्या है अत्यंत प्री विद्या अत्यंत प्री विद्या अत्यंत प्री विद्या कौन है ब्रह्म विद्या अत्यंत प्री विद्या कौन है ब्रह्म विद्या भक्ति हो पता भगवान को, को अत्यंत प्रिय क्या है ब्रह्म विद्यांत प्रिय अब भगवान को प्रिय उपासक को है प्रियक को भी छोड़ना चाहेगा उपासना तो अत्यंत प्री विद्या का क्या हो गया ब्रह्म विद्या भक्ति हो और ये भक्ति क्या है परम पुरुष की आराधना रूप है परम पुरुष की आराधना रूप अत्यंत प्रिय ब्रह्म विद्या के सामर्थ्य से क्या क्या आगे लिखा है ना चार करना और विद्या, से और विद्या के से, अंग रूप से आत्मा की अत्यंत प्री गति के चिंतन रूप योग से आत्मनो अत्यंत प्रिय गति अनुस्मरण योगा की आत्मा की अत्यंत प्रिय गति प्र गति आत्मा के लिए या परमात्मा की परमात्मा के लिए अत्यंत प्रिय गति के स्मरण रूप योग से अब स्मरण करते स्मरण गति का स्मरण समझे ना गति देखो गीता माया है उत्तरायण मार्ग और दक्षिणायन मार्ग दोनों का बताया गीता में फिर वही गीता में क्या है नईते पार्थ जानन मुहयो क्या है फिर बोलो नईते पार्थ जानन योगी मुहिगति कश्चना तो दो मार्ग हैं उत्तरायण और दक्षिणायन इनको जानने वाला योगी कभी मोह को नहीं होता है तो इन लोगों को सब चिंतन करना पड़ता है ब्रह्म विद्या के अंग रूप से क्या चिंतन करना पड़ता है गति का गति का चिंतन कैसे करना है कि हृदय में जीवात्मा हम हृदय में स्थित हैं हृदय में ही हमारे अंतरात्मा भगवान स्थित है और हृदय में ही क्या है सभी इंद्रियों के मूल हैं वहीं पर सभी नाडियों के मूल हैं तो जहाँ हम हैं रास्ता कोई दूर नहीं है सब वहीं पास में है और वहां चिंतन करना है चिंतन की ये नाड़ी है और यहीं से क्या है कि अर्ची समझते हैं की किरण सूर्य की किरण का संबंध यहीं है तो फिर क्या है कि वो सूर्य किरण का संबंध है ना तो फिर उससे सुसुमना से निकल करके ब्रह्मरंद्र से होकर के अर्ची के बाद क्या आता है अर्ची अर्थी, अर्थी, अर्थी, बोलो गीता बोलो अरसी अच्छी अरसी वाला श्लोक बोलो ना तेज धूमो रात्रि तथा कृष्णा इसके पहले का क्या है अरसी मतलब क्या अर्ची ध्यान दे, देना दिवस का अभिमानी देवता और फिर क्या होगा अग्नि ज्योतिरा अग्नि ज्योति हाँ आह ठीक है ज्योति मतलब सूर्य की किरण और फिर दिन दिन का अभिमानी देवता और फिर क्या है अग्नि ज्योति और फिर शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता और मतलब सब क्रम से मिलते हैं वो पहले क्या है कि ज्योति सूर्य के ज्योति से मिलेगा नहीं नहीं हाँ बस ये समझ लेना कि ज्योति से संबंध होता है फिर दिन के अभिवानी देवता से फिर शुक्ल पक्ष के अभिवानी देवता से फिर उत्तराण मास के अभिवानी देवता से उत्तराण के अभिवानी देवता से ऐसा ऐसा संबंध करके ऊपर ऊपर भगवान के पास चला जाता है तो इस प्रकार जो चिंतन करना है और चिंतन यही से करना है की हम यहाँ बैठे हुए हैं तो ये क्या चिंतन ये ब्रह्म विद्या अच्छा है तो ऐसा जो है चिंतन करना है ये भी ये ब्रह्म विद्या ये भी ब्रह्म विद्या का अंग है अब देखिए पाठ ज्ञानी परम पुरुष की आराधना रूप अत्यंत प्रिय ब्रह्म विद्या के सामर्थ्य से और ब्रह्म विद्या के अंग रूप से परमा हाँ कि परमात्मा की अत्यंत प्रिय अत्यंत प्रिय गति के स्मरण रूप योग से अत्यंत प्री गति का स्मरण रूप योग समझ गए गति मतलब उत्तरायण गति उत्तरायण गति का चिंतन यहीं से करना पड़ेगा हृदय से कि अत्यंत प्री गति के इस इस योग से से ये अंग है। अंग से क्या हो हो है क्या होगा प्रसन्न हुए हृदय में स्थित परम पुरुष के से अनुग्रहित मतलब ब्रह्म विद्या के सामर्थ्य से और परमात्मा की अत्यंत प्रिय गति के स्मरण रूप योग से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे कि प्रसन्न हुए हृदय परम पुरुष से अनुग्रहित होता है अनुग्रहित कौन होता है विद्वान लिखा है ना ऊपर वो होता है ना हम लोग उसका अनुग्रह प्राप्त हो जाता है तथा करते अनुग्रहित होने से तामनाडीम भी कि परमात्मा से परमात्मा से अनुग्रहित होने के कारण ताम नाडीम जाना करते हैं नाडी को जानता है सुसुमना नाडी को जानता है हाँ उसको दिखाई देती है सुसुमना दिखाई देती है ब्रह्म विद्या उसके पास है तो ब्रह्म विद्या के सामर्थ्य उसको सुसमना दिखाई दे रही है और पहले उसके अंग रूप से जो उसने गति के चिंतन किया नाडी में भी जान आती है उस नाडी को जानता है इसलिए उस नाडी के द्वारा ज्ञानी का गमन संभव होता है ज्ञानी का गमन प्रसंगानुसार उत्क्रमण अभी कर सकते है उस नाडी के द्वारा ज्ञानी का उत्क्रमण संभव होता है मा इस प्रकार हम प्रकरण का अनुसरण करते हैं प्रकरण में आगे और पढ़ाई देते हैं ऐसा तो नहीं दिखाई देती एक महीना नहीं चला नहीं जरूर इसलिए सुनाओ और सुनाओ तब इतना नाम है इस नाड़ी के सुसुमना का सुसुमना में प्रवेश कराते है अंगुष्टमात्र अंतरात्मा सदा जनादय सन्निविष्ट तम स्वात्शरा प्रभृेन्न मुंजीरादेश धैर्य तम विद्यामृत इति अंतरात्मा अंतरात्षा अंगुष्ठमा अंतरात्मा देख लो कहीं हो तो, प्रदचेद अंगुष्ठमा अंतरात्मा सदा जान हृदय सन्निस्ट स्वात्रा तम स्वात् ता करना प्रबृहे मुंजाईवी का इव इसी काम इव, इसी काम धैर्य तम विद्या सुक्रम अमृतम तम विद्यालगाना अंतरात्मा पुरुष अंगुषमात्र जानना हृदये सदा इसी काम युवतम शरीरात स्वात् धैर्य प्रबृहेत तम सुक्रम अमृतम सुक्रम अमृतम इति अंतरात्मा सब का अंतरात्मा ब्रह्म पुरुषार्थ का क्या अर्थ है परमात्मा है ना सब का अंतरात्मा ब्रम अंगुष्ट मात्र परिमाण वाला होकर कैसा होकर के अंगूष्ट मात्र परिमाण वाला होकर के अंगूष्ट मात्र परिमाण का पहले कारण क्या बताया था कि हृदय काल परिमाण होने से उसमें रहने वाले अंतरात्मा को क्या कह दिया अंगुष्ट मात्र परिमाण अथवा भक्तों की ध्यान की सुविधा के लिए अंगुष्ट मात्र परिमाण वाला बिग्रय होने ऐसी उसको क्या कह दिया अंगुष्ट मात्र लगाइए जीव अंगे वो भी हृदय में रहता है हाँ तो कहीं कहीं जीव के लिए आया होगा यहाँ परमात्मा के लिए आया है जीव के लिए कहीं आया हो तो देखना फिर अलग से अब देखना सब का अंतरात्मा ब्रह्म अंगू समात परिमाण वाला होकर के जना नाम करते चेतन जीवों के हृदय में सदा स्थित रहता है सब सबका अंतरात्मा परमात्मा अंगूर समात परिमाण वाला होकर चेतन जीवों के हृदय में सदा स्थित रहता है अब देखो उसको फिर कैसे जानना है मुंज जानते हो सीख एक झाड़ू होती है ना एक सीख झाड़ू भी होती है पता है अच्छा? नहीं सीख झाड़ू होती कुछ होता है जंगल में आचा, आचा। तो उसको क्या होता है, बीच से निकलती है। जो, जिसको इसीका था ना अगर बाघ में स्थित हुई तो आज तो उसके आस पास होते हैं क्या पत्ते किण बीच में सीख होती है तो लोग क्या करते हैं समझने वाले उसको ये सीख के बीच इस को इसका को उससे मूंझ से अलग समझ लेते हैं नहीं समझे आसपास के मुंज के अंदर क्या होगी सीख और सीख को मूंझ से अलग समझ सकते हैं ना मूंझ के अंदर सीख है वह सिंह को मुंध से भिन्न समझ सकते हैं वैसे आत्मा के अंदर परमात्मा है फिर परमात्मा को आत्मा से अलग समझना है ये बता रहे हैं ये ये कहना चाहते हैं लगाइए इसी का मुंजातु इसी का कहते सीख सीख को मूंझ से भिन्न समझने के समान इसी का मुंजाद क्यूँ सीख को मूंज से भिन्न समझने के समान तम करते अंतरात्मा को अंतरात्मा का शरीर क्या है अपनी आत्मा तम करते अंतरात्मा को उसके शरीर भूत स्वास्थ्य अपनी आत्मा से स्वास्थ्य का क्या है अपनी आत्मा से अपनी आत्मा क्या है शरीर परमात्मा का शरीर है ना तम अर्थ है परमात्मा को उसके शरीर भूत अपनी आत्मा से धैर्य पूर्वक धैर्य का क्या अर्थ है धैर्य पूर्वक प्रेद भिन्न समझना चाहिए धैर्य पूर्वक भिन्न बल्कि धैर्य करते हैं एकाग्र मन से एकाग्र मन से भिन्न समझना चाहिए समझना चाहिए मतलब एकाग्र मन से भिन्न समझना चाहिए लगाइए सिख को मून से भिन्न समझने के समान अंतरात्मा को उसके शरीरभूत अपनी आत्मा से एकाग्र मन के द्वारा भिन्न समझना चाहिए मन एकाग्र है तो ठीक ठीक समझ में आ जाएगा जैसे मुंज सिख को मुंज से भिन्न समझ लेते हैं वैसे ही परमात्मा को अपनी आत्मा से भिन्न समझ लेना है सुक्रम कर स्व प्रकाश और अमृतम कर से निपाधिक भोग्य परमात्मा को स्व प्रकाश और निरुपाधिक भोग्य जानना चाहिए इसी की की है परमात्मा को स्व प्रकाश और निरुपाधिक भोग्य जानना चाहिए भोग मतलब अनुभाव्य निरुपाधिक अनुभाव भी कैसा जैसे कि देखो संसार में तरह तरह की वस्तुएं हैं एक वस्तु का आप अनुभव करेंगे वो आपका अनुभाव भोग्य हो गई उससे श्रेष्ठ कुछ होगी श्रेष्ठ कुछ तो जिससे बढ़ बढ़ करके कुछ हो उस, उस, उस भोग्य को क्या कहेंगे सोबाधिक भोग्य क्या कहेंगे और जिससे आगे कुछ भी भोग्य ना हो सबसे बढ़ चढ़ करके हो उसे क्या कहेंगे निरुपाधिक भोग्य कैसा देखो व्याख्यान में की ब्रह्म सब अंतरात्मा है वह चेतन जीवों के शरीर के हृदय में रहता है ना अच्छा और भी देखो यश आत्मा शरीरम शरीर आत्मा को क्या कहते हैं परमात्मा का शरीर तो मूज के मध्य में स्थित होती सिंह और सिंह को मूंज से भिन्न समझते है वैसे ही आत्मा में स्थित जो परमात्मा है उस परमात्मा को आत्मा से भिन्न समझना है आत्मा क्या है यह भिन्न समझने का मतलब क्या होता है कि भिन्नविन साक्षात्कार करना भिन्नवेन साक्षात्कार हाँ। उसमें भिन्न अपने से भिन्न परमात्मा का साक्षात्कार करना आत्मा धार्य नियम और शेष है तो और अंदर आत्मा भगवान धारक नियंता और शेषी है आत्मा के बाद कॉमा नहीं चाहिए है ना आत्मा धार नियाम और शेष है होना चाहिए अंतरात्मा धारक नियंता और शेषी है इस प्रकार आत्मा से उसका अंतरात्मा ब्रह्म भिन्नी है उपासक अब ध्यान देना ये मुंडकों के सद में आएगा जुस्टम यदि पश्च्य अन्य महिमानी बीत शो का लगाइए जुष्टम है ना जुष्टम करते प्रसन्न हुए प्रसन्न हुए मतलब कैसे उपासना से प्रसन्न हुए पश्य थी अन्यम ईसम अन्यम ईसम है ना कि से है। से अपने से भिन्न परमात्मा का जुष्टम जो है ईसम का विशेषण है उपासना से प्रसन्न हुए अपने से भिन्न परमात्मा का अस्थम और इसकी महिमा का यदा पश्य जब साक्षात्कार करता है किसका साक्षात्कार करता है अपने से भिन्न परमात्मा का और इसकी महिमा का इसका मतलब जीवो ब्रह्म की स्वरूप एकता अभेज नहीं है ब्रह्म का वैसा की जब ये अपने से विन्द परमात्मा का और इसकी महिमा का साक्षात्कार करता है तब भी शोका व शोक रहित हो जाता है अब परमात्मा कैसा है स्वयं प्रकाश है और निरुपाधिक भोग्य है, है ना? मतलब निरुपाधिक भोग्य मतलब स्वाभाविक भोग्य है अब जो व्यक्ति क्या करता है कि सांसारिक पदार्थों को अपना भोग समझता है तो वो किस कारण समझता है सांसारिक पदार्थ उसके स्वाभाविक रूप से भोग भोग्य है अथवा तो अविद्या के कारण कर्म रूप अविद्या के कारण उनको भोग समझ रखा है वैसे ये उसके भोग यह तो मतलब अविद्या उपाधि के कारण भोग समझ में आ रहे हैं स्वाभाविक रूप से भोग भोग्य हाँ स्वाभाविक भोग निर्पाधि भोग तो परमात्मा ही है और परमात्मा साक्षात्कार से जब प्रतिबंधक अविद्या उपाधि हट जाती है तो अंतरात्मा ब्रह्म का सदा अनुभव होता रहता है हमेशा अनुभव उसका होता रहता है परमात्मा का थोड़ा करीरा काम कामध तम विद्या शुक्रम तम विद्या अंतरात्मा पुरा अंगुष्ठमात्र जनाना हृदय सदा सन्निष्टा अंतरात्मा पुरुषा अंगूठमा जनादा सन्निविष्टा तप शरीर थ न या कर लेना नहीं, एक मिनट तम, तम, तम सुक्रम अमृतम विद्यात विद्यात तम सुक्र, सुक्रम अमृतम विद्या लगाइए क्या हुआ इसका अर्थ सब का अंतरात्मा ब्रह्म ब्रम्ह पुरुषाकर् ब्रह्म सब का अंतरात्मा ब्रह्म अंगुष्ठ मात परिमाण वाला हो करके चेतन जीवात्माओं के शरीर के अंतर्गत हृदय में, में सदा स्थित रहता है जीवात्माओं के हृदय में सदा स्थित रहता है अंगुष्ठ मात परिमाण वाला होकर तो पहले ही बताया था हृदय का अल्प परिमाण होने से हृदय देश में उपास परमात्मा अंगुष्ठ मात्र कहे गये अथवा हृदय में अंगुष्ट मात परिमाण वाले विग्रह को स्वीकार करते रहने के कारण वो अंगुष्ठ मात्र कहे गए परमात्मा दोनों समझ सकते हो चलिए अब देखना उसको उसको शरीर उसको क्या है कि परमात्मा से शरीर भूत अपनी आत्मा है? नहीं, नहीं। उसको तम कर उस परमात्मा को की को मुंज से भिन्न समझने के समान जैसे मुंज एक किरण का नाम है उसके बीच में सीख होती है तो मुंज के अंतर्गत सीख होने पर भी सीख को मुंज से जैसे भिन्न समझा जाता है वैसे ही आ, आत्मा में विद्यमान परमात्मा को उस परमात्मा को आत्मा से भिन्न समझना है आत्मा क्या है परमात्मा का शरीर है लगाइयो तम कर तो उस परमात्मा को इसी काम मुंजा दू सिख को मुन से भिन्न समझने के समान शरीर परमात्मा के शरीर भूत स्वार्थ अपनी आत्मा से भिन्न एकाग्रमन के द्वारा जानना चाहिए उससे भिन्न एकाग्रमन से समझना चाहिए यहाँ वामन स्वामी कहते हैं ज्ञान के कौशल से भिन्न समझना चाहिए बुद्धि की कुशलता से भिन्न समझना चाहिए बुद्धि कुशलता मन की एकाग्रता चाहिए है ना मन की एकाग्रता से भिन्न समझना चाहिए उसको शुक्र मलस्कार स्वयं प्रकाश अमृतम कट अनुपाधित भोग परमात्मा को स्वयं प्रकाश और निर्वाधित भोग जानना चाहिए इसकी आवृति की है तम विद्या सुख्रम अमृतम विद्या सुख्रम अमृतम लगाइए अंगुष भाष्य में अंगुष्ठ मात्रा अंतरात्मा सदा जनाना हृदय स्पष्ट स्पष्ट से कहते हैं पंक्ति का भाष्यकाल भगवान कहते हैं स्पष्ट तम स्वाद शरीर स्वास्थ्य किसको लेना है तो इसको बताते हैं जैसे एक वाक्य है देव दत्ता स्वास्थ्य शरीर विलक्षण अपने शरीर से विलक्षण है इति युक्त ऐसा कहने पर स्वशब्द स्वास्थ्य शरीर विलक्षण स्वशब्द आया से ऐसा कथन होने पर ऐसा वाक्य होने पर, पर स्वास्थ्य समीप में उच्चरित या समीप में उच्चारण किए गए देवदत्त के संबंधी का गोठक है देवदत्त के देवदत्त का संबंधी मतलब देवदत्त से संबंध रखने वाला क्या है वहाँ देवदत्त स्वास्थ्य शरीरात विरक्षणा देवदत्त अपने शरीर से विलक्षण है देवदत्त अपने शरीर से भिन्न है तो यहाँ पर स्व शब्द से किसको लेना है समीप में उच्चारण किया गया जो देवदत्त है समीप में कौन उच्चारण किया गया है देवदत्त तो समीप में उच्चारण किए गए देवदत्त के संबंधी का बोधक है देवदत्त से संबंध रखने वाले का बोधक है देवदत्त से संबंध रखने वाला क्या है शरीर शरीर है स्वागत देखो स्व का शब्द क्या क्या होता है आत्मा और आत्मी होता है की नहीं होता है आत्मी समझ गए ना है न अपनी पुस्तक तो अपनी किसको बता रहा है सब यहाँ पर पुस्तक कोई आत्मी समझ रहे देवदत्त के संबंधी का बोधक एवं इसी प्रकार पूर्व निर्दिष्ट पूर्व में कहे गए अंतरात्मा से संबंध रखने वाले का बोधक स्व शब्द है पूर्व निर्दिष्ट करते रहे पूर्व में निर्दिष्ट या पूर्व में कहे गए अंतरात्मा ब्रह्म से संबंध रखने वाले का बोधक परामर्शी करते बोधक स्व शब्द है मतलब परमात्मा से संबंध रखने वाले का बोधक है परमात्मा से संबंध रखने वाला कौन है जीवात्मा तो जीवात्मा का बोधक हो जाएगा और जीवात्मा के बोधक कौन हो जाएगा स्व अब वो परमात्मा क्या शरीर है बढ़ जाएगा और हमने तत्वी में क्या बताया था कि शरीरार्थ परमात्मा के शरीर अपनी आत्मा से अपनी था ना और ये उसका अर्थ क्या था परमात्मा के शरीर भूत अपनी आत्मा से यूपी से और रंग भाषा के अनुसार क्या है कि परमात्मा के संबंधी ठीक है तो परमात्मा पर के संबंधी जीवात्मा होगी हो तरह से वहां परमात्मा के संबंधी जीवात्मा होगी थोड़ा अंतर पे विचार करना अर्थ अर्थ वही है पर तरीका अलग है यहाँ पर तो। रंग रामन उस भाष के अनुसार परमात्मा से संबंध रखने वाली जीवात्मा बात अच्छा चलिए और वहाँ जो अपनी आत्मा तो वहां पर अभेद है अपनी और आत्मा में अभेद समझते वहाँ आत्मा अर्थ में यह स्वास्थ्य आत्मियत में नहीं हुआ तथा विवेचनी तो में और यहाँ में लगाइए तथा तथा वैसा होने से अर्थ होता हैत्मान जीवों के अंतरात्मा को जीवों को तम का अर्थ है अंतरात्मानम केना नाम की जीवों के अंतरात्मा को तब शरीर भूतात्तात् परमात्मा के शरीर भूत जन शब्द से कहे गये चेतन से जन शब्द से कहे गये अब ध्यान देना जनाराम अंतरात्मा नाम किसका अंतरात्मा जन का जीवों का तो अंतरात्मा से संबंध रखने वाले कौन हो गए जीव चेतन जीव तो शरीर भूत का अर्थ क्या हुआ जन सबसे कहे गए चेतन, चेतन से ये परमात्मा से संबंध रखने वाले हैं ना जन शब्द से कहे गए चेतन आत्मा से प्रेद अर्थ है की विवेचन करके जाने या भिन्नवे में जाने विवेतन करके जाने या भिन्नवे जाने जाने या प्रत्यक्ष जाने साक्षात्कार करें जुष्टम यदा पश्चिट अन्यम ईसम इस सूची में कही गई रीति से कि जब उपासना से प्रसन्न हुए अपने से भिन्न परमात्मा का साक्षात्कार करता है कैसे? तो जीव धर्ये, परमात्मा धारक है जीव से, से, परमात्मा जीव शेष है परमात्मा शेषी है इस सूची में कही गई रीति से धारक नियंत्रित तथा से धर्मो से विलक्षण परमात्मा को जाने इन्हीं से तो भिन्न होगा ना इन धर्मो से कि इस में कई रीति से नियंत्रित तथा धर्मों से विलक्षण परमात्मा का साक्षात्कार करे जाने का भी भी धर्मों के कारण च्यूश विलक्षण ठीक है परमात्मा को जाने मुंजात का दक्षिण विशेषा तृण विशेष से इसी काम का कर्म करते तन मध्यवर्ती स्थूल तृण विशेष में मतलब तृण तब से क्या लेना है मुंज मुंज के मध्य में विद्यमान स्थूल तृण विशेष के समान जो स्थल तृण होता है ना उसको क्या कहते का सिख हाँ, विशेष से विशेष से जैसे जैसे तृण विशेष से सिख को डिवीजन करके जानते हैं वैसे ही आत्मा में विद्यमान परमात्मा को ज्ञान के कौशल से भिन्न जाने ज्ञान धैर्य कर ज्ञान का उल्लेन इसका पूर्व के साथ अन में होगा कहां पर तम स्वास्थ्य का उल्लेन करता लेना मतलब क्या है की उस समय मन की एकाग्रता लेना मन की एकाग्रता से जानी तम विद्या सुक्रम अमृतम तब विद्या सुक्रमृतम इसका अर्थ कह दिया है इसका अर्थ पहले आया है क्या सब चीज शुक्रम अमृतम इस मन पहले वही शुक्र और अमृत शब्द आए हैं कहीं पर हाँ तो बोलते हैं वही अर्थ हमने कह दिया है दुर्वचनम उपदेश समाप्ति अर्थम दो बार कथन उपदेश की समाप्ति के लिए है धर्मराज यमराज महाराज जो उपदेश कर रहे थे तो वो उपदेश की समाप्ति के लिए है हाँ ब्रह्म विद्या के आचार्य श्रीमान ब्रह्म विद्या के आचार्य गुरु कौन है यमराज कठोर में सब जो ब्रह्म विद्या कही गई है उनसे प्राप्त हुई विद्या